सामूहिक उत्साह में अनेको लोग समुचित होते है संगित होते हैतु केवल मनो रंजन भोग उपभोग लौकिकता की प्राप्ती धन का समुच्चय इत्यादी बादो हो रहा है क्रिया को धर्म के नाम से संबोधित किया जा रहा है जैसे ही संस्कृति परंपरा कहा जा रहा है किंतु प्रस्तुत संगठित समुचित क्रिया प्रक्रिया में अधर्म का बोलबाला तथा धर्म का विलंबन हो रहा है धर्म क्या है अधर्म क्या है इसके बारे में गंभीरता से चिंतन करने की अनिवार्यता प्रस्तुत समय में प्रस्तावित हो रही है जानो बेटा धर्म कोई यांत्रिक क्रिया नहीं है जो मनुष्य है उसे समस्या के निवृत्ति के लिए तथा धन लाभ सत्ता लौकिकता की प्राप्ति के लिए किसी पूजा अर्चन पठन अनुष्ठान के प्रक्रिया यद्य कोई धर्म कहेगा वह धर्म का अवश्य विलंबन होगा धर्म केवल बाहिष क्रिया करा भी नहीं है धर्म केवल व्यक्तिगत नहीं होता भरिष्ठ के कारण धर्म के बारे में होने के कारण के कारण धर्म के विड़म्बना के कारण मनुष्य त्रस्त ग्रस्त हुआ है समस्या से ग्रस्त हुआ है मनुष्य का भाव विश्व समग्रता से नष्ट भ्रष्ट हुआ है जानो जीवन केवल समस्या से उल हुआ हैग्र संसार केवळ तापतयस्त हुआ है देवगण धर्मगुरु मोक्ष गुरु के हे लेने देने का व्यापार कर रहे हैं व्यापार की वैश्यवृत्ति से मनुष्य पर ब्रह्म परमेश परस्परों और सदगुरु के साथ व्यवहार कर रहा है यह धर्म के विड़म्बना का भी प्रयास होते हैं स्थापना होी के कारण निजी जीवन व्यक्तिगत जीवन ग्रहगृहस्थी का जीवन समाज के व्यवहार का जीवन तीर्थक्षे तन विवेक जब तक मनुष्य कोग्रता प्राप्त नहीं होगा तब तक तबत मनुष्य अर्चन करेगा त्रासकी समाप्त करणे प्रयोजन से, देव देवगण कुलदैवत तथा सद्गुरु के पाते करेगा जिसमें धन दिन है यह से यह अधर्म है जणो